संवेद्नाम संवेद्नाम के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं केशव जी जयराम राठौड़ की गुजराती कहानी कादर मिया का हिंदी अनुवाद अनुवादक और वाचक स्वर भारती परिमल कादर मिया जिस जमाने की बात मैं कहने जा रहा हूँ वह बहुत पुरानी तो नहीं है पर उसकी सच्चाई का संबंध बहुत पुराने समय के साथ अवश्य जुड़ा हुआ है लगभग पंद्रह सोलह वर्ष परदेश में बिताने के बाद जब मैं रायपुर आया तब जिस मोहल्ले में हमारा मकान था वह मोहल्ला ही मुझे अजनबी सा लगा बरसों पहले जब हमने यहाँ मकान बनाया था तब कितने ही स्नेही जनों ने मकान न बनाने की सलाह दी थी उनकी ना के पीछे का कारण यह था कि ऐसे झोपड़ पट्टियों के बीच में भी भला मकान बनाया जा सकता है लेकिन मकान तो बन गया बादलों से घिरे घनघोर आकाश में जैसे एक-एक सूरज उगाया हो ऐसा ही इस झोपड़पट्टी में हुआ आने जाने वाले लोग देखकर कहते कि इस जगह पर मकान बनाने का ख्याल भला किसी को कैसे आया होगा उसके बाद तो मैं परदेश चला गया पंद्रह सोलह वर्ष बाद जब मैं वापस आया तब पहली नजर में तो ऐसा लगा कि जैसे मैं ट्रेन के सफर में गोल गोल घूमते हुए वापस सिकंदराबाद ही पहुँच गया पूरे मोहल्ले में एक से बढ़कर एक सुंदर मकान बने हुए थे बड़े बड़े मकान बंगले और म्यूनिस्पल के बगीचे से मोहल्ला भर गया था आश्चर्य तो इस बात का था कि इन सभी नए बने मकानों के बीच हमारा उस समय का सबसे सुंदर मकान एक पुराने खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था दुनिया के विकास के साथ साथ मानो रायपुर भी किसी बात में पीछे नहीं रहना चाहता था घड़ी भर के लिए तो ऐसा लगा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ दूसरे ही क्षण लगा मैं नींद से उठकर वास्तविकता ही देख रहा हूँ जो भी कह लो थी तो ये वास्तविकता ही दूसरे दिन नियमानुसार मैं सुबह जल्दी उठ घूमने के लिए निकला रोज सुबह उठकर घूमने जाना मेरी बरसों पुरानी आदत है सड़क पर आते ही फिर से एक बार मुझे यही ख्याल आया कि मैं कहीं सिकंदराबाद में तो नहीं हूँ हल्का उजाला था लोगों के मकानों में से नाइट लैंप की हल्की रोशनी देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर घर में दिवाली की मोमबत्तियाँ चल रही हो सुबह की गुलाबी हवा किसी बेहोश को भी होश में ले आए ऐसी ताजगी से भरी हुई थी और जो पूरी तरह से होश में हो उसे मस्त बना दे ऐसी गुलाबी मधोशी लिए हुए थी थोड़ी दूर ही गया था कि मैं विस्मय से भर उठा सोने की थाली में रखे लोहे के टुकड़े के समान एक से बढ़कर एक सुंदर मकानों की पंक्तियों के बीच में आज भी एक मिट्टी की झोपड़ी गिरने की हालत में बम मुश्किल खड़ी हुई थी मन में विचार आया किसका होगा ये मकान लेकिन मुझे ज्यादा नहीं सोचना पड़ा झोपड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर एक सफेद रुई जैसी दाढ़ी वाले हमारे पुराने परिचित कादर मिया खड़े थे कादर मियाँ की आँखों में आज भी पंद्रह वर्ष पहले जैसा ही तेज चमक रहा था कादर मिया मैं सोचने लगा कादर कादमिया आज भी जिंदा है जहां एक रुपए स्क्वायर फीट के भाव से जमीन बिकती थी वहां आज तीन सौ रूपये स्क्वायर फीट में भी जमीन मिलना मुश्किल था ऐसे सुंदर और सघन बसाहट के बीच कादर मिया अपनी झोपड़ी का अस्तित्व टिकाए हुए है आश्चर्य बहुत लंबा नहीं चला कादर मिया ने मुझे देख लिया था आँखों के ऊपर दाहिने हाथ का छज्जा बनाते हुए वे मेरी तरफ ही देख रहे थे छोटे बाबू उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। तो क्या ये अभी तक मुझे नहीं भूला दूर से देखने के बाद भी छोटे बाबू उसकी नजर में आ गया मैंने हाथ हिलाते हुए कादर मिया अभी आया मैं उनकी तरफ बढ़ गया उन्होंने भी पूरे दिल से मेरा स्वागत किया झोपड़ी के बाहर बड़ा सा आंगन था जिसमें चार पाँच सीताफल के पेड़ थे और उस पर बड़े दाने वाले सैकड़ों सीताफल पकने के इंतजार में झूम रहे थे कादर मिया को जिंदा देखकर जितना आश्चर्य हुआ उतना ही आश्चर्य सौभाग्य से दिखने वाले इन सीताफलों को देखकर हुआ कादर मिया ने एक छोटी सी खाट झोपड़ी में ऐसी बाहर निकाल रखी और मुझे उस पर बिठाया भैया आप तो जवान हो गए छोटे थे तब तो इतने से थे ऐसा कहते हुए उन्होंने जमीन से चार फीट की ऊंचाई तक हाथ रखकर मुझे समझाया कि मैं उस समय कितना बड़ा था मैं हस पड़ा और कहा सारी दुनिया बदल रही है चाचा फिर मैं क्यों ना बदलूं? बेटा तुम तो शायरी में बोलते हो ऐसा कहते हुए वे जोर ऐसी हंस पड़े मैंने मैं कहा, मैं मैं कहा सारी दुनिया भले ही, भले ही, बदली, ही बदली मैं भी, भी जवान हो गया, गया मगर चाचा जी आप, आप तो वैसे ही हैं जिनसे मिलकर मैं पंद्रह साल पहले परदेश चला, चला गया था वही दाढ़ी वही, वही चेहरा देखकर लगता है कि सपने में ही जमाना गुजर गया और सोने के पहले जो कादर मियां थे आंखें खुलते ही वही कादर मियां सामने हैं मेरी बात सुनकर वे फिर ऐसी हंस पड़े और पूछा बेटा बहुत साल परदेश में रहे अब तो रायपुर में ही रहोगे ना? अभी कुछ सोचा नहीं है चाचा जी बड़े भाई भाभी सब यही चाहते हैं कि मैं रायपुर में ही रहूं। दिवाली तक तो यही हूं, दिवाली के बाद सोचूंगा बेटा यहाँ क्या कमी है वतन को छोड़ इतने दूर क्यों रहते हो? फिर यहाँ भाई भाभी का प्यार वहाँ सिवाय पैसे के और क्या मिलता है थोड़ी गपशप करने के बाद मैं चला आया मन में आया कि कादर मिया का मकान कुछ नहीं तो तीन चार हजार स्क्वायर फीट में तो होगा ही आज इस जमीन की कीमत लाखों में होगी दूसरी भी कितने पुराने मकान तो यहाँ थे जैसे जैसे जमीन का भाव बढ़ता गया लोगों ने अच्छी कीमत में मकान बेच दिया और जहाँ सस्ते दामों में जमीन मिली वही जाकर बस गए कादर मिया ने ऐसा क्यूँ नहीं किया उन्हें ऐसा क्यों नहीं सूझा इतनी सुंदर बसाहट में तो मुंह मांगे दाम मिल सकते हैं। फिर ऐसा क्यों? मेरा नित्य का सुबह जल्दी उठकर घूमने जाने का क्रम चालू था कादर मिया भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठकर अपने आंगन में घूमते हुए या फिर कुछ न कुछ काम करते हुए दिख जाते दिवाली आने में चार पाँच दिन का समय था नियमानुसार में सुबह घूमने के लिए निकला वापस लौटते हुए उजाला हो गया था कुछ कुछ लोगों का सड़क पर चलना फिरना भी शुरू हो गया था मैं जैसे ही कादर मियाँ के झोपड़ी के कलीब से निकला कि पीछे से छोटे बाबू कहते हुए कादर मिया ने आवाज लगाई मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कादर मिया हाथ में चार पांच सिताफल लिए हुए झोपड़ी के दरवाजे के बाहर खड़े थे मैं वापस उनके पास आया मैंने, मैंने कहा हाँ। सलाम चाचा जी, जी। वालेकुम सलाम उन्होंने सीताफल वाले, वाले दोनों हाथ ऊपर करते हुए मुझे, मुझे जवाब दिया बेटा तुम्हारे बेटा, लिए कुछ, कुछ सीताफल रखे थे पकने के, के लिए छोड़ रखे थे, थे। आज, आज पके हुए देखे तो मन में आया कि छोटे बाबू को याद करूं इसीलिए तुम्हें आवाज देकर बुलाया है मैंने कहा चाचा आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सीताफल, सीताफल के, नाम के नाम से भी, भी आपने, आपने मुझे याद तो यार्थ किया ये क्या कम है उनके हाथों से सीताफल लेते हुए मैंने कहा कितने बड़े दाने और खूबसूरत फल है लगता है आपको सीताफल का बहुत शौक है क्यों चाचा जी हाँ बेटा बहुत शौक था पर अब नहीं है जमाने की रफ्तार में सब शौक बह गए वे थोड़े से उदास हो गए ऐसा क्या हुआ चाचा जी बताऊंगा बेटा कभी वह भी बताऊंगा दिल का बोझ लिए कई दिनों से बैठा हूँ किसी को कहकर सारा बोझ एक दिन उतारना है बेटा बात कुछ रहस्यमय मैं रहस्यू मैंने पूछा कौन वो खुशकिस्मत है जिसे कहकर आप हम बोझ उतारेंगे बेटा अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला शायद तुम ही मेरी बात सुन सकोगे और समझ सकोगे चाचा यदि आपने मुझे इस लायक समझा तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी कहूँगा बेटा जरूर कहूँगा यदि तुम्हें नहीं कह पाया तो शायद किसी को भी नहीं कह पाऊँगा दिवाली का त्योहार बीत गया और मेरा वापस परदेश जाना भी तय हो गया स्नेहीजन, मित्र रिश्तेदार सभी से मिलकर आ गया और अंत में वापस लौटते हुए कादर मिया से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी और चारों तरफ फैली खुली जमीन जिस पर फूल पौधे उगे हुए थे आंगन की पूरी सुंदरता चारों तरफ लगे हुए सीताफल के पेड़ों से थी जिस पर लगे हुए सीताफल के भार से पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए थे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कादर मिया बाहर आया आओ बेटा आओ उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और वही पुरानी खाट बिछाकर मुझे उस पर बिठाया अंदर सहेज कर रखे हुए दो बड़े बड़े सीताफल बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए और कहा खाओ बेटा फल खाते जाओ और मेरी बात भी ध्यान से सुनते जाओ मेरी आंखें सीताफल पर गड़ी हुई थी बाजार में हजारों सीताफल में से खोजने पर भी एक भी ऐसे सीताफल नहीं मिलेंगे बड़ी साइज और बड़े दाने वाले मीठे रस से भरे सीताफल केवल वही नहीं बाहर पेड़ पर लटके हुए फल भी एक से बढ़कर एक थे आप भी लीजिए ना चाचा जी एक मैं लेता हूँ और एक आप लीजिए मानो एक साफ नज़र के सामने आ गया हो इस तरह चाचा जी थोड़ा पीछे हट गए बेटा मैं सीधा, मैं सीधा फल खाऊ ये तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर सकते मुझे आश्चर्य हुआ। फिर इतने पेड़ क्यों लगा कर रखे हैं चाचा जी और पेड़ भी कितने खुशकिस्मत जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को पाला हो। ऐसे ये पेड़ और फल हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ बेटा कि तुमने इन पेड़ों को संभालने वाले को माँ कहा मैं ही जानता हूं कि इन पेड़ों को मैंने कैसे पाला और मैं यह भी जानता हूं कि आज मैं जिंदा हूं तो इन पेड़ों की वजह से ही जिंदा हूं। सीताफल के पेड़ के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है इस बात का संदेह तो मुझे पहले से ही था और आज ये बात सच भी साबित हो गई थी कादर मिया ने बात शुरू की आप लोगो ने इस मोहल्ले में मकान नहीं बनाया था इससे भी पुराना किस्सा है ये तुम्हारी चाची किसी जमाने में इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी थी कि उसे पहचानने वाले और उसे समझने वाले कोई भी लोग यहाँ नहीं रहे जमीनों की कीमतें बढ़ती चली गयी और लोग अपने अपने मकान बेचते चले गए मैं अकेला तुम्हारी चाची की याद लिए इसी मोहल्ले में ठहरा हुआ हूँ चाची की खूबसूरती की बात तो मैंने भी सुनी थी लेकिन उन्हें देखने की खुशकिस्मती मुझे नहीं मिली बात कुछ ऐसे हुई कि चाचा जी ने अब रहस्य से भरे पन्ने खोलने की शुरुआत की। मैं मिलिट्री में था मिलिट्री में तो जानते हो बेटा कि कैंप में ही रहना पड़ता है बड़े बड़े अफसर भी बीवी बच्चों को घर में रखकर कैंप में ही रहते हैं मिलिट्री के कानून बड़े सख्त होते हैं रात दिन मौत के साये में रहना सुबह ऐसी शाम मरने की भी फुर्सत नहीं ऊपर से बीवी बच्चों से दूर रहना मिलिट्री की जिंदगी तो बेटा ऐसी उन्होंने ही याद दिलाया मैंने सीताफल खाने की शुरुआत की बेटा मेरी नई नई शादी हुई थी तुम्हारी चाची चाची नहीं कोई हुई थी मेरे जैसे अभागे को ऐसी खूबसूरत लड़की देने वालों ने पता नहीं क्या सोच कर दी थी मैं आज तक ये बात नहीं जान सका यू कह लो की मेरी तकदीर ही बुलंद हो चली थी वो हुस्न की परी मेरे घर आई और मैं उस हुस्न की शहजादी को देखता ही रह गया केवल मैं ही नहीं सारी बिरादरी ने अपने अपने मुंह पर उंगली रख दी सभी ने मेरी तकदीर को सराहा मुझे बातों में रस आने लगा तुम जानती हो उसका नाम, नाम क्या था तो उसका नाम था मुमताज सचमुच वह मुमताज थी के घर की, की मुमताज मेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में कैसे आ गई खुदा ही जाने मैंने कहा चाचा बात बहुत दिलचस्प लगती है बता रहा हूँ बेटा सब बता रहा हूँ आज जब बताने लगा हूँ तो कुछ भी नहीं छिपाऊंगा उन्हें खांसी आई खासी कुछ ज्यादा ही थी सीने में जैसे कफ भर गया हूँ मैंने मैं कहा, कहा चाचा थोड़ा आराम कर लो बाद में बात करेंगे नहीं बेटा सब कुछ आज ही कह देता हूँ कह देने से मेरे दिल का बोझ भी कम हो जाएगा उन्होंने आगे कहा तुम्हारी चाची मुझे खूब प्यार करती थी मेरा पूरा ख्याल रखती थी पर मैं बदनसीब था मिलिट्री की नौकरी क्या थी जिंदगी भर की गुलामी मॉल ले ली थी कितना भी चाहने पर भी तुम्हारी चाची को यही रहना पड़ता था और मुझे मिलिट्री के कैंप में कभी नासिक तो कभी देहरादून कभी आसाम की बॉर्डर पर तो कभी पाकिस्तान की बॉर्डर पर सिर्फ खत ही थे जो हमें प्यार में चकड़े हुए थे क्या चिट्ठियां लिखती थी तुम्हारी चाची मुझे कई चिट्ठियां तो मैंने सालों भर संभाल कर रखी थी एक बार मुझे जब एक महीने की छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि तुम्हारी चाची को सारा हिंदुस्तान घुमा कर लाऊ और सचमुच हम दोनों घूमने के लिए चल पड़े एक के बाद एक देश के कई शहर हमने घूम डाले घूमते घूमते हम आगरा आए वहां आगरा जहां प्यार खुद संग मरमर बनकर खड़ा रह गया है वह ताजमहल नहीं था बेटा खुद प्यार जन्नत से उतरकर कर यमुना के किनारे ठहर गया था हम ताजमहल घूमने गए तुम्हारी चाची, चाची की खुशी थी की, थी की थी कोई सीमा नहीं थी दूर से ही ताजमहल ताज को देखकर वह खुशी से उछलने लगी थी हमारा टांगा ताजमहल के सामने ठहरा। अभी ठहरा ही था कि तुम्हारी चाची उसमें से कूद पड़ी वह तो मानो दीवानी हो गई थी उसके पीछे मैं भी उतरा हम जैसे ही अंदर जाने लगे कि तुम्हारी चाची ने कुछ औरतों को जमीन आरोप बैठे सीताफल बेचते हुए देख लिया सीताफल के पीछे वह पागल थी मुझे छोड़कर यदि उसने किसी से प्यार किया हो तो वह सिर्फ सीताफल है जब भी मैं रायपुर आता दिवाली के करीब ही आता क्योंकि इन्हीं दिनों सीताफल बाजार में आते हैं। मैं अच्छे से अच्छे सीताफल खोजकर तुम्हारी चाची के लिए लाता हर सीताफल का आधा टुकड़ा वह खुद खाती और आधा मुझे खिलाती अल्लाह ने उसकी गोद खाली रखी थी कभी कभी ढेर सारे सीताफल वह मंगवाती और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर उन लोगों में बांट देती थी और फिर उन्हीं के बीच में बैठकर वह खुद भी सीताफल खाती महल के अंदर जाने से पहले ही उसने कुछ सीताफल खरीद लिए बोली ऊपर वाला कितना मेहरबान है ताज देखने आए तो खुदा ने वहाँ भी सीताफल हमारे लिए तैयार रखे है रुमाल में पांच छह सीताफर लिए हमने ताजमहल को चारों ओर से घूम कर देखा नीचे गए ऊपर गए उसका एक एक कोना हमने घूम घूम कर देखा तुम्हारी चाची ने ताजमहल घूमते घूमते मुझे क्या पूछा बताऊं उसने पूछा कि शाहजहा ने मुमताज को ज्यादा चाहा कि मुमताज की मौत के बाद बने इस ताजमहल को उसने आगे कहा सोचो तो भला जब मुमताज नहीं रही तो शाहजहां ने इसी ताजमहल को कितने प्यार से देखा होगा और जिंदगी बसर की होगी यह ताजमहल अगर नहीं होता तो शाहजहा किस भरोसे जिंदा रहता छोटे बाबू कादर मियाँ ने भावपूर्ण नजरों से मुझे देखते हुए कहा जीने के लिए भी तो कोई सहारा चाहिए शाहजहाँ भले ही कैद में रहे मगर ताजमहल उनकी नजरों ऐसी दूर नहीं था इसलिए बेटे की जेल में भी वे बहुत दिन जी सके कौन कहता है कि ताजमहल संगमरमर का बना है यहाँ तो मुमताज ही ताजमहल बनकर खड़ी है चाचा का चेहरा कहने का तरीका यह सभी कुछ किसी प्रेम दीवाने फकीर की बातों जैसा लगा बाद में क्या हुआ मालूम पूरा ताजमहल उसका चप्पा चप्पा देखकर कर हम लोग जब मैदान में बैठे तो थक गए थे तुम्हारी चाची फौरन रुमाल खोलकर सीताफल मेरे हाथ में रखकर बोली देखो ताजमहल में आकर इन सीताफलों की खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है जब इन्हें खरीदा था तब इतने अच्छे नहीं लगते थे कितने प्रेम से उसने मुझे सीताफल खिलाए और खुद भी खाती रही, रही। अचानक उसे क्या हुआ बताऊं? तुम हैरत में पड़ जाओ उसने पूछा भला शाहजहा ने अपने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया बताओ, बताओ मेरी याद, याद में तुम, तुम क्या बनवाओगे मुमताज को ये क्या सोचा ताजमहल में आकर, आकर वह खुद ही मुमताज बन गई। मेरे हाथ में सीताफल था।, था मैंने हसते हुए कहा, था। कहां शाहजहां और कहां मैं मैं शाहजहां का मुकाबला भला कैसे कर सकता हूं? मगर फिर भी तुमने पूछा है तो जवाब भी हाजिर है तुमने मेरे सिवाय अगर किसी को प्यार किया है तो इन सीताफलों को बात सही है मैं अगर जिंदा रहा और मैं आगे नहीं बोल सका मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आधी बात उसने पूरी की और तुम चल बसी तो यही कहना चाहते हो ना? बताओ अगर मैं तुमसे पहले चल बसी तो क्या करोगे? आंखों में आंसू लिए मैंने कहा मुझ गरीब के पास रखा ही क्या है फिर भी तुम्हारी याद में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी झोपड़ी के आंगन में सीताफल के पेड़ लगाकर उनकी देखभाल कर मैं यही समझूंगा कि मैं अपने मुमताज की ही खातिरदारी कर रहा हूँ सीताफल के हर बीज में तुम्हें देखूंगा। तुम्हारे जाने के बाद खुदा न करे और तुम गई तो तु सीताफल को जो इस ताजमहल की छांव में बैठकर हम दोनों खा रहे हैं उन्ही फलों का एक छोटा सा बाग लगाऊंगा पेड़ों की देखभाल करूंगा और जब फल लगेंगे तुम्हारी याद में मोहल्ले के बच्चों को बांटूंगा और और तुम भी प्यार से खाओगे बोलो ना नहीं जो सीधा फल आज इतने मजेदार लग रहे हैं वो तो मेरे लिए जहर बन जाएंगे मैं तुम्हारे बिना एक भी फल कैसे खा सकूंगा बच्चों को बांटकर तुम्हारा प्यार बच्चों को देता रहूंगा बताओ इससे ज्यादा तुम और क्या चाहती हो? वह पागल होकर शरम छोड़कर मेरी गोद में लुढ़ गई, खूब रोई खूब रोई फिर कहा मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए मैं जहां भी रहूंगी इन फलों की चौकीदारी करूंगी और अपना सारा प्यार इन्हीं सीताफलों में भरकर तुम्हारे हाथों से बच्चों के हाथों में जाऊंगी थोड़ी देर वे रुके उनकी आखें भीग गयी थी फिर बोले बस बेटा, बस बेटा यही वह सीताफल है जो मैंने उसकी याद में लगाए थे आज हर बच्चों को जब मैं सीताफल बांटता हूँ तो यही सोचता हूँ मुमताज को प्यार से खिला रहा हूँ यही तो मेरा सहारा है जिसके भरोसे मैं जी रहा हूँ जिस तरह जेल में शाहजहां ने ताज महल अपने दिन काटे थे मेरी आखे भी भी भी भीगने की शुरुआत करने लगी थी उसे जबरदस्ती रोकते हुए मैंने कहा तब तो चाचा मेरे हाथों के सीताफल में भी मेरी चाची को देखते होंगे उन्होंने जवाब दिया सिर्फ इन सीताफलों में ही नहीं इन सीताफलों के हर बीज में मुझे तुम्हारी चाची नजर आती है मेरी मुमताज दिखाई देती है मैं अपने खुश नसीबी आरोप खुश होता हुआ घर आया तब तक रात हो चुकी थी कई सालों बाद मालूम हुआ कि कादर मियां ने अपना मकान अपनी मृत्यु के बाद पत्नी को हुई टीबी की बीमारी का अस्पताल बनाने के लिए दान में दे दिया था